फिर विक्रांत ने बोर्ड की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा अगर कतिल इस रियल स्टेट कंपनी का कोई एम्प्लाई है तो फिर उसका विक्टिम के साथ जरूर कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा इसका मतलब यह है कि हमें विक्टिम और कंपनी के सभी एम्प्लाई के बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना होगा और पता लगाना होगा कि कहीं किसी एम्प्लाई के साथ विक्टिम का कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं था ओके मैं मैं चेक करती हूँ ये नैरा जब देखा कि बाकी के सभी लोग किसी न किसी काम में बिजी हैं तब उसने खुद ही अपनी डेस्क पर बैठते हुए कहा और फिर वो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में चेक करने लगी कुछ ही मिनट तक खोजने के बाद उसे तुरंत ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसने बेहद एक्साइटेड होते हुए विक्रांत से कहा विक्रांत ये मेघा सेकंड विक्टिम उसने एक नया घर खरीदा था फिर विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा ग्रेट पक्का उसने नया घर इस ब्राइट रियल स्टेट के थ्रू ही खरीदा होगा ओ मुझे कुछ और मिला है नैन ने बेहद उत्सुकता के साथ कहा यहाँ पता चल रहा है कि मेघा ने घर खरीदने से पहले काफ़ी जगह जाकर इस बारे में बात की थी उसने एक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था ये एजेंसी शायद ब्राइट इस्टेट ही है ओ तो उसने किसी एजेंसी के साथ साइन किया था लेकिन फिर आखिर में उसने डायरेक्ट सेल कर दिया इसको तो पक्का ब्रोकर और उसके बीच विवाद की स्थिति बन गई होगी विक्रांत ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा फिर उसने थोड़ी हैरानी जताते हुए कहा कहीं इसी वजह से तो कातिल उससे गुस्सा नहीं हो गया था अगर ऐसा है तो फिर तभी कातिल ने मेघा को एक एबेंडेंट बिल्डिंग में लेकर जाकर मारा था अच्छा जिस ब्रोकर के साथ मेघा की डील हुई थी उसका क्या नाम है अब उसका कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंसी से हुआ होगा ना और फिर एजेंसी ने किसी ब्रोकर को भेजा होगा नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हमें किसी को वहाँ भेज इस बारे में पता लगाना होगा वैसे आ, मैंने ऑलरेडी एक को वहाँ भेज दिया है अनुष्का ने अपने कान पर फ़ोन लगाए हुए ही नैना को इशारा करते हुए कहा ठीक है तो फिर मुझे और विक्टिम की भी इंफॉर्मेशन दो पता करते हैं कि किसी और विक्टिम का तो इस रियल स्टेट एजेंसी से कोई कनेक्शन नहीं है विक्रांत ने नैना से कहा ओ गॉड न फिर तुरंत ही विक्रांत को कई सारी फाइल्स पकड़ा दिया और विक्रांत बड़े ध्यान से एक एक फाइल को पढ़ने लग गया अब तक लगभग आधी रात हो चुकी थी और अब विक्रांत अपने अगले दिन के कोडवर्ड को ओपन कर सकता था लेकिन इससे पहले उसे पिछले दिन के कोडवर्ड से जुड़ी एक बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी दरअसल पिछले दिन उसे जो पानी कोडवर्ड मिला हुआ था उसका कनेक्शन रूही से था विक्रांत ने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि टास्क के आखिरी पल में रूही को केस रिलेटेड इतना इम्पोर्टेंट क्लू मिल जाएगा ये देखो नैना ने एक डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा करते हुए विक्रांत से कहा ये जो पहला विक्टिम है इसने भी पिछले कुछ सालों में कई सारे घर देखे थे लेकिन उसके साथ वालों ने बताया कि उसे कोई भी घर पसंद नहीं आया था और ये जो तीसरा वाला विक्टिम है जिसकी डेड बॉडी फ्लैट में मिली है उसका रियल इस्टेट इंडस्ट्री से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था कभी कोई कनेक्शन नहीं था उसका विक्रांत ने इस पर अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन उसकी मौत वहाँ फ्लैट में हुई थी वो भी खाली फ्लैट में तो हो सकता है कि उसका रियल इस्टेट एजेंसी से कुछ कनेक्शन रहा हो मुझे तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है उसका कभी किसी रियल इस्टेट एजेंसी से डील ही नहीं हुआ नैनाना अपना सिर हिलाते हुए कहा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी और इसी वजह से वो कभी ख़ुद के लिए घर नहीं खरीद सका विक्रांत ने फिर हर्षित की तरफ पलट देखते हुए कहा हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पता कर पा रहे हों अच्छा हर्षित तुम्हें इस रियल इस्टेट एजेंसी के बारे में कुछ पता चला ये रियल इस्टेट एजेंसी में जो एम्प्लॉज़ की इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी सिक्योर करके रखी जाती है हर्षित ने कहा मैंने उनके सिस्टम में लॉगिन करने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ से सिर्फ मुझे एम्प्लॉज़ का नाम पता चला और कोई डिटेल नहीं मिल रही है अच्छा मुझे पूरी लिस्ट भेजो मैं देखता हूँ जल्दी एम्प्लॉज़ की लिस्ट विक्रांत के फ़ोन पर आ गई और फिर उसने और नैना ने मिलकर उस लिस्ट को चेक करना शुरू कर दिया इस वक्त रूही भी ऑफिस में पहुँच चुकी थी उसने ऑफिस में घुसते ही विक्रांत के पास आकर का सर सब कैसा चल रहा है आप लोगों को कोई सस्पेक्ट मिला क्या ये रियल इस्टेट एजेंसी इन्वॉल्व है क्या इसमें अभी मैं कुछ नहीं कह सकता विक्रांत ने जवाब दिया फिर इसे इशारा करते हुए बोल पड़ा यहाँ आओ ये एम्प्लॉइज़ की लिस्ट है ध्यान से देखो अगर तुम्हें इसमें कोई सस्पीशियस लग रहा हो तो बताओ फिर हर्षित ने कहा तब तक मैं एक एक करके इन एम्प्लॉयज़ का डिटेल बैकग्राउंड पता करने की कोशिश करता हूँ हाँ और इसके साथ ये भी चेक करते चलो कि इन लोगों का केशव पंडित के साथ तो कुछ कनेक्शन नहीं है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा इन सब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया तभी अचानक से विक्रांत का फोन बज उठा उसने देखा कि उसके पास हर्ष का फोन आ रहा है जब विक्रांत ने फोन उठाया तो हर्ष ने जवाब दिया सर, रियल स्टेट एजेंसी का मैनेजर मेरे सामने बैठा हुआ है ये बोल रहा है कि उस फ्लैट की चाबी तीन लोगों के पास थी रोहित मेहरा आकाश सोनी और अंकित चावला ये अंकित चावला को ही उस दिन फ्लैट में डेड बॉडी मिली थी मुझे लगता है की जिसको डेड बॉडी मिली थी उसने मर्डर किया होगा भला कौन ऐसा कातिल होगा जो खुद के ही किए गए मर्डर को दिखाने के लिए दोबारा वहाँ जाएगा अच्छा बाकी के जो दो लोग हैं वो दोनों मेल हैं या फीमेल नैना ने सवाल किया न, वो दोनों फ़ीमेल हैं अर्ष जवाब दिया क्या दोनों फीमेल हैं नैना ने कंफर्म करते हुए दोबारा पूछा इसके साथ ही वो हैरत भरी निगाहों से विक्रांत की तरफ देखने लगे विक्रांत भी बेहद हैरानी के साथ नैना की आंखों में देख रहा था क्योंकि लोगों के अनुमान के अनुसार कातिल कोई मेल है एक मिनट विक्रांत ने कुछ पल तक सोचने के बाद हर्ष की तरफ देखते हुए कहा मेरी मैनेजर से बात करवाओ ओके एक सेकंड मैं फोन को स्पीकर की ओर डाल रहा हूँ हर्ष ने कहा फिर विक्रांत मैनेजर से कहा मैनेजर साहब लगभग एक साल पहले मेगा सहानी नाम की एक फीमेल क्लाइंट ने आपकी एजेंसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद उसने प्रॉपर्टी आपकी एजेंसी के थ्रू नहीं खरीदी थी बल्कि उसने किसी और कंपनी के ब्रोकर से मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी थी आपको याद है उसने आपके यहाँ के किस ब्रोकर से कांटेक्ट किया था मैनेजर ने लगभग हड़बड़ाते हुए जवाब दिया मुझे चेक करना पड़ेगा साल भर पुरानी बात है तो रिकॉर्ड देखने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा अब रोज़ाना यहाँ इतने कॉन्ट्रैक्ट साइन होते रहते हैं ऐसे याद होना तो मुश्किल है ना ये सुनकर विक्रांत ने अपना फ़ोन भी स्पीकर मोड पर डाल दिया फिर नैना ने कहा अच्छा तो प्लीज़ आप तुरंत कंपनी का रिकॉर्ड चेक कीजिए और जितनी जल्दी हो सके हमें उस ब्रोकर का नाम बताइए जिसके साथ मैं ने डील की थी ओके मैनेजर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है लेकिन फिर भी उसने तुरंत ही हामी भर दिया फिर अचानक से विक्रांत के दिमाग में कुछ आया और उसने कहा एक मिनट मैनेजर साहब आप जरा ध्यान से सोचिए क्या आपकी कंपनी में कोई ऐसा ब्रोकर काम करता था जो ऑटो रिक्शा चलाता था ऑटो रिक्शा मैनेजर ने बेहद कन्फ्यूज होते हुए कहा विक्रांत ने कहा हाँ मैं ऑटो रिक्शा की ही बात कर रहा हूँ वो तीन पहिए वाला इलेक्ट्रिक भी हो सकता है यहाँ जयपुर में इस तरह के रिक्शे बहुत देखने को मिलते हैं जब मैनेजर को विक्रांत की बात ठीक तरह से समझ में आ गई तो फिर उसने कहा अब हमारे यहाँ सौ से ज़्यादा लोग काम करते हैं अब मुझे कैसे पता होगा कि किसी के पास ऑटो रिक्शा है या नहीं कुछ देर बाद अचानक से मैनेजर ने कुछ याद करते हुए कहा एक मिनट वो मेहता था मेहता हमारी कंपनी में काम करने से पहले ऑटो रिक्शा चलाता था उसके घर की हालत बहुत ख़राब थी तो वो दिन में हमारे यहाँ ब्रोकर का काम करता था और रात को ऑटो रिक्शा चलाता था बहुत मुश्किल में था बेचारा ये सुनकर विक्रांत और नैना एक दूसरे की तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगे मानो उनके हाथ कोई बहुत बड़ा एविडेंस लग गया था मैनेजर ने कहा लेकिन अब मेहता हमारे यहाँ काम नहीं करता शायद उसको बॉस ने निकाल दिया था उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था न विक्रांत ने उत्सुकता के साथ सवाल किया उसे निकाल दिया गया कब हुआ ये कब की बात है शायद छः महीने पहले मैं उसी टाइम प्रमोट होकर मैनेजर बना था तभी शायद उसको निकाला गया था मैनेजर ने कुछ पल सोचने के बाद जवाब दिया तो अभी उसकी उम्र कितनी होगी उसका पूरा नाम क्या है और वो दिखता कैसा है नैना ने उत्तेजित होते हुए सवाल किया क्या ये पॉसिबल है कि उसके पास किसी फ्लैट की चाबी अभी भी पड़ी हो मैनेजर ने जवाब दिया अभी तो काफ़ी यंग होगा मीडियम हाइट है और रेगुलर फिगर एवरेज फेस का है मुझे अभी उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा उसे ऑफिस में सब मेहता मेहता कहते थे मेरी कभी उसे पर्सनली बात नहीं हुई थी लेकिन हाँ इतना याद है कि वो हमेशा शांत शांत रहता था ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था ओ, ओके मैनेजर की बात सुनने के बाद हर कोई आवाक रह गया था क्योंकि मैनेजर जिस तरह से मेहता के बारे में बता रहा था वो एग्जैक्टली इस केस के साइको से मिलता जुल रहा आपके मन में बस यही सवाल चल रहा था कि क्या मेरी शख्सियत नहीं उसके पास तो फ्लैट की चाबी भी नहीं होनी चाहिए मैनेजर ने जवाब दिया